ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र का भाष्य सहित विचार हम लोग कर चुके हैं तृतीय मंत्र का विचार प्रारंभ होना है पूर्व में समि विराड़ देह में समी इंद्रियों के गोलक समी इंद्रिया तथा उनके अधिष्ठात्री देवताओं का अभिव्यंजन बताया अभिव्यक्ति बताई और इस खंड के प्रारंभ में भगवान ने बता, भग, भगवान वेद ने बताया कि परमेश्वर ने विराड़ को भूख प्यास से युक्त कर दिया तो अग्नि के संपर्क से जैसे अग्नि का दाहकत्व लोहे में आ जाता है जल में आ जाता है ऐसे ही भूखे प्यासे विराट के संपर्क से जो समि इंद्रियों के अधिष्ठाता अग्नि आदि देव हैं वे भी भूख प्यास से युक्त हो गए फिर उन्होंने देवता परमेश्वर से प्रार्थना की हमारे लिए भी भोगायतन का निर्माण आप करिए जिसमें हम सुख से रह करके भोग कर सके परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना पर गौ शरीर को बना करके उनके सामने रखा उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है हमारे भोग के लिए पर्याप्त नहीं है फिर घोड़ा लाया तो कहा कि घोड़ा भी पर्याप्त नहीं है ये अश्व शरीर भी ये गो तथा अश्व शब्द उपलक्षण है समस्त पशु पक्षी यौनियों के मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट जो पशु पक्षादी योगी हैं, उनके उपलक्षण होने के कारण एक प्रकार से मनुष्य से निकृष्ट जितने भी शरीर हैं, वह ईश्वर देवताओं को बताते गए देवता उनका प्रत्याख्यान करती गई अंत में तीर्यगा समस्त यौनियों का निषेध होने पर मनुष्य शरीर बना करके परमेश्वर ने देवताओं के सामने किया इसे तृतीय मंत्र में बताया जा रहा है तो तृतीय मंत्र का पहले उच्चारण कर लें ताभ्य पुरुषमान ता ता पुरुषो वाव सुकृत वा वसुक यहायतन प्रवेशत तो ताने देवताभ्य पशुपक्षादि समस्त योनियों के देवताओं के द्वारा प्रत्याख्यात होने पर निवारित होने पर परमेश्वर ने पुरुषम ताभ्य आने देवताओं के लिए पुरुष निर्वाण करके उन्हें दिखाया पुरुष शरीर को देख करके देवता भी प्रसन्न हुई उसे कहा जा रहा है कि ता अब्रुवन सुकृतम बत इति देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई मनुष्य शरीर देख करके और उन्होंने अपनी खुशी इस वाक्य से प्रकट की परमेश्वर के पास कीता आब्रुवन देवताओं ने कहा क्या कहा तो सुकृतम बत तो यह शरीर सुकृत है का मतलब हमारे भोग के लिए पर्याप्त हैं आपने हमारे उचित ही शरीर का निर्माण किया है ये सुक्रितम में सुशब्द का अर्थ भाष्य में भाष्यकार भगवान दो प्रकार का बताएंगे एक सू का अर्थ है शोभनम कृतम इति सुकृतम तो ये आपने हमारे लिए अच्छा आयतन बनाया है अथवा सुकृतम शब्द का अर्थ निकलेगा सू शब्द का अर्थ शोभन न करके स्वयं स्वयं का निकलेगा स्वे नहीं वह परमात्म कृतम इत्यु सुकृतम ऐसा तृतीय तत्पुरुष तो समास हो जाएगा तो कई एक मूर्तिकार होते हैं बहुत मात्रा में मूर्तियां बनाते हैं तो अकेला व्यक्ति तो इतना बना नहीं पाएगा ना जो मुख्य होगा तो अपने सहायकों को रखता है सिखाता है और वे भी मूर्तियां बनाते हैं लेकिन इसने बनाई इसने बनाई ऐसा उनका नाम नहीं होता वो कंपनी का ही नाम होता है कि इस कंपनी ने ये मूर्ति बनाई है उसमें से एकाद मूर्ति ऐसी भी होती है जो मुखिया है जिसने वो कंपनी खोली थी वही बना लेता है तो वो मूर्त उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति पूरे कुशल कारीगर के द्वारा बनाई गई होने के कारण बाकी मूर्तियों की अपेक्षा विशेष होगी ना तो परमेश्वर ने गवादी अन्य शरीरों को बनाया उनमें भोगातनूप तो समानता है मनुष्य शरीर की ये भी भोगायतन है वो भी भोगायतन है लेकिन ये मनुष्य शरीर भगवान ने स्वयं बनाया है सुक्रितम का अर्थ निकलेगा बाकी तो किसी से बनवाया हिरण्यगर्भ से बनवाया और जगत में तत्तीवों को अभिमान के विषय के रूप में प्रदान कर दिया लेकिन मनुष्य शरीर परमेश्वर ने स्वयं बनाया ये अर्थ निकलेगा सुक्रितम का तो देवताओं ने कहा कि यह आपने स्वयं हमारे उचित आयतन बनाया है और पुरुषम शब्द से रहना पुरुषाकार जो पुरुष शब्द से पुरुष शब्द का प्रयोग तो उनके लिए भी आया था ना विराट के लिए भी जो इन, इन, इन आ, गोलक इंद्रिया तथा अग्नि आदि देवताओं की यौनी के तरह यौनी बताई है यौनी यानी कारण निमित्त और उसी के तरह यह मनुष्य शरीर है मनुष्य शरीर में जैसे हस्त हस्तपादादि हैं, नेत्र है मुख है कान है नाक है ऐसे विराट शरीर में भी बताया गया था ना इसलिए विराड़ पुरुष जो है उसी के आकार का ये है मूर्ति एक जैसी है गणेश जी की कोई होती है छोटी सी और कोई होती है कहीं कहीं फिट ऊंची मूर्ति तो ऐसे विराट शरीर तो विशाल है मनुष्य शरीर उसके दृष्टि में विराट शरीर के दृष्टि में छोटा है वेष्टी है अल्प है लेकिन आकृति एक दूसरे की समान है विराट की आकृति और मनुष्य शरीर की आकृति एक जैसी है विराट का मॉडल है ये मनुष्य शरीर कैसा होगा तो मूर्तिकार जैसे पहले मूर्ति बनवाने के लिए जाते चित्र लेकर के तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मूर्ति चित्र के तरह बना करके दिखा देते है जब पसंद करते हैं बनवाने वाले तो उसी मूर्ति के अनुसार वीर पत्थर की मूर्ति बना करके दे देते हैं। ऐसे एक प्रकार से मनुष्य शरीर विराट शरीर का मॉडल ऐसा है छोटा सा नक्शा है तो ये कहा पुरुषम शब्द से पुरुषाकार लेना जो विराट शरीर था उसी के समान ये है हस्त पादादि वाला तो इसमें देखा मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में विवेक नहीं है ना विवेक विज्ञान नहीं है जैसे घोड़े के लिए कहा था कि ऊपर के नीचे के दांत होने पर भी विवेक विज्ञान नहीं है ऐसे जितने निकृष्ट योनियां हैं मनुष्य की अपेक्षा उनमें विवेक की न्यूनता है और मनुष्य विवेक विज्ञान से संपन्न आत्मात्म विवेक कर सकता है वे चाहने पर भी नहीं कर सकते आत्मनात्म विवेचन ये विशेषता है मनुष्य शरीर की तो ता अब्रुवन इति सुकृतम बत इति ये तो हमारे लिए बड़ा सुंदर आयतन है ऐसी अपनी प्रसन्नता व्यक्त परमेश्वर के सामने अग्नि देवताओं ने की और आगे कहते हैं कि पुरुषो वाव सुकृतम तो ये जो पुरुष हैं यानी विराट शरीराकार मनुष्य शरीर हैं यही सुकृत हैं यानी परमेश्वर के द्वारा स्वयं स्वयंकृत हैं और इसी मनुष्य शरीर से पुण्य पाप होते हैं इसको कर्म योनि माना है ना ये संसार अंतपाती अंत गति भी पा सकता है और संसार अंतपाती पाती निकृष्ट गति में भी चला जा सकता है और निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा भी परमात्म भाव में भी अवस्थित हो सकता है इसलिए मनुष्य शरीर को माना गया सुकृत सुक्र यहां पर सुकृतम की व्याख्या भगवान भाष्यकार करेंगे कि पुण्य पाप हेतुत्वा तो जो सुकृत है पुण्य वो पुण्य का हेतु होने से इसे सुकृत कहा गया धर्म का हेतु होने से और ता अब्रवीत तो यथा आयतन प्रवीसत तो यहाँ ताहा ये द्वितीय बहुवचन है और ता अब्रुवन सुकृतम बतती यहाँ पर जो ताहा ये सर्वनाम है वो प्रथमा का बहुवचन है अब्रुवन क्रिया के कर्ता को बताता है ता सर्वनाम देवता करता है और यहाँ ता अब्रवीत वहां बहुवचन है क्रियापद में तो बहुवचनांत पदार्थ हो जाएगा करता तो बहुवचनांत पद है ता उसका अर्थ देवता करता हुए कहा अब्रुवन क्रिया में और यहां पर ता अब्रवीत यहां एक वचन है क्रियापद में तो इसलिए कर्ता हो जाएगा एक वचनांत पदार्थ एक वचनांत कोई दिखता नहीं है ताहा यह है बहुवचनांत लेकिन यह है द्वितीय इसलिए वो तो हो जाएगा अब्रवित के प्रति कर्म कारक और कर्ता कारक का अध्यय करना पड़ेगा प्रकरण से तो प्रकृत कौन है परमेश्वर परमात्मा में सृष्टित्व तो बताया जा रहा है ना इसलिए जो सृष्टित्व रूपे न प्रकृत जो परमात्मा व उस परमात्मा ने अब्रवीत यानी कहा किन से कहा और क्या कहा तो ताहा यानी देवताओं से कहा और क्या कहा तो कहते यथा आयतन इति ये कहा अब्रवित ईश्वर हो ताहा ऐसा अनुभव करिए परमेश्वर ने देवताओं से ऐसा कहा कि आप अपने उचित आयतन में प्रवेश कर लो यानी ये पसंद आया है यदि आप लोगों को भोगायतन तो इसमें आप अपने अपने गोलकों में प्रविष्ट हो जाओ वेन्द्रिया तथा उनके अधिष्ठाता अंश रूप से जो वेष्टि अग्नि आदि देवता हैं, वो तत्त इंद्रियों के गोलकों में प्रविष्ट हो जाएं, ऐसा ईश्वर ने उन देवताओं से कहा ये मंत्र का अर्थ होगा भाष्य की अवतरण टीका है सर्वतीर्यग देहोपलक्षक अभिप्रेत्य उक्तम सर्वेति तो गवाश्व गवाश्वग्रहण गो और अश्व शब्द का ग्रहण सर्वतीर्यग देहोपलक्षकत्वम का मतलब समस्त तीर्यक यानी मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट जो उन योनियों का है के उपलक्षक हैं गोपद और अश्वपद उनमें उपलक्षकत्व है ऐसा ध्यान में रख करके अभिप्रेत्य उक्तम, ऐसा ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार ने यह पद कहा इस पद का प्रयोग किया सर्व प्रत्याख्या ने ये जो पद प्रयोग किया ना वो ये ध्यान में रख करके कि गो और अश्व शब्द मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट समस्त योनियों की परामर्शक है लक्षक है उपलक्षक है ये शब्द दोनों शब्द और उन सब का प्रत्याख्यान देवताओं के द्वारा हो गया तो देवताओं ने, देवताओं ने के सामने परमेश्वर ने क्या किया तो कहते आनयत स्वयनिम स्वयनिभूतम इसमें शब्द से लेंगे देवताओं को तो देव देवताओं का कारणभूत भूत, भूत यानी प्रकृति भूत हेतु भूत जो मनुष्य पुरुषम यानी विराट पुरुषाकार जो मनुष्य शरीर उस मनुष्य शरीर को आनयत बना करके देवताओं को दिखा दिया स्व यौनी के विषय में टीकाकार लिखते हैं देवता देवता तो पहले से बनी है तो देवताओं की योनि कैसे मनुष्य हुआ इसलिए उसका अर्थ कहते हैं इस प्रकार करना कि स्व योनी भूतम इति स्वयनी भूत विराट पुरुष देह सजातम इत्यर्थ तो स्व यानी देवता उनका कारण भूत है विराट शरीर और उस विराड के पुरुष के तरह देह बनाया सजातीय विराड़ सजातीय यानी विराट जैसा देह है छोटा सा लेकिन विराट जैसा ही है विराड में जैसे विवेक है ऐसे विवेक युक्त मनुष्य शरीर बनाया और फिर ता अब्रुवन इसका अर्थ कर रहे हैं कि ताहा यने पुरुषम शोभनम् करनेश्वा इदम् अधिष्ठानम् सुत इति बतब्रुव तो ये कहते हैं कि ता ताने वो देवता देवताओं ने स्वयनि पुरुषम दृष्टवा अपने कारण विराड़ के जैसे ही मनुष्य शरीर को देख करके वे बड़ी प्रसन्न हो गई अखिन्ना सत्य खिन्न का तो अर्थ होता है ग्लानि युक्त होना और अखिन्ना का मतलब हो जाएगा प्रसन्न चित्त तो उनके चेहरे पर एक प्रकार से प्रसन्नता ज्ञापित हो रही है जैसे अपने प्रियजनों को देख करके प्रसन्नता का अनुभव होता है न ऐसे इनका अभिष्ट आयतन इनको मिल गया तो ये बड़े प्रसन्न हो गए अखिन्न हुए और फिर सुकृतम शोभनम कृतम इदम अधिष्ठानम इति अब्रुवन ये बड़ा सुंदर आयतन भगवान ने हमारे लिए बनाया है ऐसा उन्होंने कहा अब तस्मात इसका उत्तरण है टीका में यस्मात्कीय परितोष द्योतके इति उक्तवत्यः तस्मात् तस्य अपि बतन शब्दन तस्मादिति तस्तद मु शुरू में देवताओं ने जिस कारण से अपने परितोष का द्योतक मान लिया द्योतक सुक्रम बत इस शब्द का प्रयोग मनुष्य शरीर के लिए किया देवताओं की प्रसन्नता किससे ज्ञापित हो रही है उनके द्वारा प्रयुक्त सुक्रम बत इस शब्द से तो अपनी अंत प्रसन्नता को प्रकट करने वाले सुकृतम बत इस शब्द का प्रयोग शुरू में जिस कारण से देवताओं ने किया आगे कहते हैं तस्मात तस्म अपि सुकृतत्व तो प्रारंभ में मनुष्य शरीर के लिए सुकृत शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए इस समय भी यह सुकृत ही है इस अभिप्राय से लिखते हैं तस्मात भाष्य में तो तस्मात पुरुषो वाव पुरुष एव वाव शब्द अवधारणार्थ में है इसलिए उसका अर्थ कर दिया एव तो पुरुषो वाव का अर्थ हुआ पुरुष एव सुकृतम यानी सर्व पुण्यकर्म हेतुत्वात् समस्त पुन्य कर्म का हेतु होने के कारण मनुष्य शरीर ही सुकृत के तरह सुकृत है एक प्रकार की सुक्रितम शब्द की व्याख्या भाष्य में हुई शोभनम कृतम सुक्रितम ऐसी अब सुक्रितम में सु शब्द का अर्थ दूसरा करके व्याख्या की जा रही है स्वयं व इत्यादि से तो स्वयं वे नत्मना आत्मना माया भी ही कृतत्वात सुकृतम उच्ते उचते का कर्म होगा पुरुष तो पुरुष को यानी मनुष्य शरीर को सुकृतम उच्यते सुकृत कहा जाता है क्यों तो कहते स्वयं कृतत्वात और स्वयं का अर्थ है परमेश्वर को लेना स्वयं शब्द से इसलिए स्वे नई व आत्मना स्वयं का करते हैं तो स्वे नई व आत्मना यानी स्वयं भगवान ने शब्द से परमात्मा को लेना तो स्वयं स्वयन व आत्मना स्व माया भी कृतत्वात तो परमेश्वर ने अपनी माया से स्वयं ही मनुष्य शरीर को बनाया है का मतलब स्वयं ही इसमें अभिव्यक्त हुआ है विशेष रूप से यद्यपि सभी शरीर में अंतर्यामी के रूप में वही है लेकिन विवेक शक्ति संपन्न आयतन से युक्त ये मनुष्य शरीर होने से उसे एक विशेष दर्जा दिया जा रहा है तो स्वे नै आत्मना स्व माया भी कृतत्वात् परमेश्वर के द्वारा स्वयं किया गया होने के कारण इसे सुकृतम ऐसा कहा जाता है मनुष्य शरीर को भाष्य टीका में है एक वाक्य स्वयं इस प्रतीक के बाद में ईश्वरीय नव कृतम भृत्यादि कृतापेक्षतम सुष्टु कृतम इत्य तो स्वे नहा पर स्व शब्द परमात्मा का परामर्शक है इसलिए कहते ईश्वरी न स्व यानी स्वयं परमात्मा ने ईश्वर ने कृतम यानी बनाया तो कहा बाकी को कहते भृत्यादि कृत अपेक्ष बाकी तो जो परमेश्वर के भृत्य हैं हिरण्यगर्भ आदि उनके द्वारा बनाए गए हैं बाकी शरीर और मनुष्य शरीर स्वयं परमात्मा ने बनाया इसलिए इसे सुकृतम यानी सुष्टु कृतम ये कहा जाता है सुकृतम यानी सुष्टु कृतम इत्यर्थ तो कहा फिर यहां शब्द का प्रयोग होना चाहिए था या स्वयं शब्द का प्रयोग होना चाहिए था स्वयं कृतम ऐसा शब्द का प्रयोग कैसे हुआ तो कहते हैं प्रशोदरादित्वात स्वयं इति स्थाने शब्द इत्यर्थ एक प्रिशोदरादि गण है उसमें और ये आकृति गण है आकृति गण होने से उसमें पठित जितने शब्द हैं, उतने तो उसमें रहेंगे ही उनमें तो प्रिशोदरादि गण के शब्दों के लिए जो कार्य बताया गया है व्याकरण में वो होगा ही लेकिन गण मानने पर उनसे उस गण में जो नहीं है लेकिन उस गण का कार्य शब्द में हुआ हुआ दूसरे दिखता है तो उसे भी उसी गण का माना जाएगा ये आकृति गण का निकलता है तो प्रिशोदरादि गण में किसी शब्द के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग करके उसे साधु बनाया जा सकता है तो ये जो सुकृत शब्द हैं इसे गण का मान करके स्वयं शब्द के स्थान पर सू शब्द का प्रयोग हुआ ये यहां पर कहा टीका में टीका कार ने व्याकरण के एक नियम को कि प्रिषोदरादित्वात स्वयं इति स्थाने शब्द इतर्थ तो प्रिषोदरादि गण का होने से स्वयं के जगह शब्द का प्रयोग हुआ एवं देह तत्र करना नाम आह ता तो एवं वेष्टी वेष्टी वेष्टी वेष्टी तत्र देवतानांच देवता इति तो त्र कृष्टिपेण वेष्टी ये आगे वाला जो वाक्य आ रहा है ना ताहा देवता इत्यादि इसकी अवतरण टीका है टीका कि एवं वेष्टि देह इस प्रकार शरीरों की उत्पत्ति बता करके तत्र तरण देवतानांच वेष्टि रूपेण प्रवेश आह तो करण यानी करण इंद्रिया और उनकी अधिष्ठात्री देवता इनका भी वेष्टि रूप से प्रवेश वेष्टि शरीर में बताया जा रहा है आह, तो है ता देवता तादेवता ईश्वरोंब्रवीत परमेश्वर ने उन देवताओं से कहा क्या कहा इष्ट आसाम इदम इति मत्वा क्या मान करके ध्यान में रख करके परमेश्वर ने इन देवताओं से क्या कहा तो कहते हैं ये प्रसन्न दिख रही है मनुष्य शरीर को देख करके इसका अर्थ है कि इनके लिए यह अधिष्ठान यानी शरीर इष्ट है अभिष्ठ है तो इष्टम अधिष्ठानम आसाम आसाम है ना आसाम देवता नाम इन देवताओं के लिए यह अभिष्ट शरीर है ऐसा समझ करके परमेश्वर ने देवताओं से कहा कि कह क्यों इनको प्रसन्नता हो रही है इस शरीर में और परमेश्वर मनुष्य शरीर में प्रवेश करने के लिए क्यों आग्रह कर रहे हैं तो कहते इसलिए कि सर्वे ही स्वयं सुमनते तो सभी के सभी इसका अवतरन है सर्वे ही का उसे देखे इष्टत्वे हेतु आह परमेश्वर देवताओं के लिए मनुष्य शरीर को इष्ट क्यों मान रहा है इसमें हेतु बताया जा रहा है कि सर्वे ही स्वयनिशु रमनते सभी प्राणियों का स्वभाव है कि वे अपनी प्रकृति में रमण करते है। हैं खुश रहते हैं पृथ्वी के एक मिट्टी के ढेले का या छोटे से पत्थर की योनि है पृथ्वी योनि यानी प्रकृति स्वभाव कारण इसलिए उसे आकाश में फेंक दें ऊंचा तो भी वह एक निश्चित गति जो उस ढेले में होगी आपके द्वारा प्रदत्त वहां तक तो जाएगा लेकिन वहीं रुकेगा नहीं फिर नीचे आना शुरू करेगा और उसको विश्रांति मिलेगी खुश रहेगा वो पृथ्वी पर गिर करके ही जल का प्रकृति है सिंधु यानी समुद्र तो बाष्प गर्मी के दिनों में बाष्प का रूप धारण करके समुद्र का जल आकाश में गया लेकिन उसे वहां पर प्रसन्नता नहीं होती है हमारा कारण तो नीचे हम बड़े ऊंचे आ गए ऐसा वहा से वो बादल बन करके गिरता है कई हिमालय की चोटी पे वहां पर भी नहीं रहता वहां पर भी उसको खुशी नहीं मिलती क्योंकि वो उसकी स्वयनी नहीं है वहां से बहते बहते किसी नाले में मिलता है वहां से दूसरे नाले में तीसरे नाले में फिर वो नाला किसी नदी में वो नदी फिर किसी दूसरी नदी में वह नदी फिर सीधे समुद्र में मिलने वाले किसी नदी में मिल जाती है और समुद्र में पहुंच करके वह खुश हो जाता है उसकी खुशी का ज्ञापन होता है कि उसका प्रयत्न छूट जाता है बहना रूप शांत हो गया आराम पा लिया विश्रांति पा रहा है वहां पर इसका अर्थ है कि हर एक चीज अपनी प्रकृति में ही रमण करती है खुश रहती है तो देवताओं की भी प्रकृति है विराट पुरुष सोयनी है ना? तो उन्हें इंद्रियों की देवताओं की प्रकृति इंद्रियों के तत्त तत अंगों को बताया गया ना? इसलिए तदाकार उसी विराट पुरुष का जो छोटा सा रूप है मनुष्य रूप उस मनुष्य योनि को उनकी अपनी योनि यानी प्रकृति ही माना जाएगा और उसमें वे रमन करेंगे इसलिए भगवान ने देवताओं को यह अभिष्ट अधिष्ठान है ऐसा मान करके उनमें प्रविष्ट होने के लिए कहा ये आगे कहते हैं कि अतो यथा आयतनम यस्य यद वदनादि क्रिया योग्यम योग्य आयतन इति परमेश्वर ने आग्रह किया उन्हें कि जिसका जो अधिष्ठान है अन्यवागा इंद्रियों का वदनादि व्यापार जिन गोलकों में रह करके मुखादि गोलकों में रह करके हो सकता है वह वेष्टि वागाधि इंद्रिया तथा उनकी अधिष्ठात्री देवता उनमें प्रविष्ट हो जाए ऐसा परमेश्वर ने उन देवताओं से कहा एक शब्द है आयतनम इति इस प्रतीक के बाद में टीकाकार लिखते हैं गोलक रूपम स्थानम इर्थ आयतन शब्द से लेना तद वेष्टी इंद्रियों का गोलक रूप स्थान ये आयतन शब्द का अर्थ निकलेगा यथा आयतनम प्रविशत यहां पर जो आयतन है अब चौथा मंत्र है इस चौथे मंत्र का उच्चारण कर लें अनेू मुख वायु प्राणो भूता निकेश आदित्यक्षुर्भू अक्षिणी प्रावत् दिश स्रोत्रं भूत ओ प्रावन ओषधी लोमानी लोमनी भूचं प्रावशन चंद्रमा हृदय प्रश मृत्यु अपनो नाभ प्राविश आपो दे भूषणं प्रावन तो मुखं प्राविशत भूतवा तो समष्टि वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री जो अग्नि देवता है वह वाघूतवा मुखम प्राविशत का मतलब वाक की अधिष्ठात्री वेष्टि वाक की अधिष्ठात्री अंश रूप से वेष्टि देवता बनकर के मुखम प्राविशत तो वेष्टि वाग इंद्रिय का अधिष्ठान जो यानी गोलक जो है मुख उसमें प्रविष्ट हो गई अग्नि देवता वेष्टि रूप धारण करके वायु प्राणो भूतवा नासिके प्राविशत तो नाशिका ये गोलक हैं घ्राण इंद्रिय का प्राण शब्द से लेना वृत्ति सहित घ्राण इंद्रिय तो नाशिका रूप अपने गोलक में प्राण सहित घ्राण इंद्रिय वृत्ति सहित प्रविष्ट हो गया तो उस घ्राण इंद्रिय की अधिष्ठात्री वायु देवता भी अपने वेष्टि रूप से प्रविष्ट हो गई किस किसमें नाशिका में नाशी और प्रावि आदित्य चक्षुर्भूत अक्षिनी प्राविशत तो आदित्य ये अधिष्ठात्रिदेवता है इंद्रिय अधिष्ठे है और अक्षी गोलक है तो अक्षी पदार्थ जो नेत्र इंद्रिय के गोलक है उसमें वेष्टि चक्षु इंद्रिय प्रविष्ट हुआ उस पर अनुग्रह करने के लिए अंश रूप से यानी वेष्टि रूप से आदित्य देवता ने भी प्रवेश कर लिया और दिश स्रोत्र भूतवा कर्ण प्राविशन तो दिश बहुवचन है ना इसलिए प्राविशन क्रिया में भी बहुवचन है तो दिशाए ये स्रोत्र इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता तो स्त्रोत्र इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता दिशाओं ने वेष्टि रूप धारण करके वेष्टि स्रोत्र इंद्रिय के गोलकर्ण में प्रवेश किया और औषधि वनस्पत लोमानी भूत वाविशत तो त्वक शब्द से यहां पर गोलक को कहा जा रहा है लोम शब्द से स्पर्श इंद्रिय को कहा गया और औषधि वनस्पत शब्द से इनकी अधिष्ठात्री वायुदेवता को कहा गया है पहले आया था नहीं इसलिए औषधि वनस्पत का अर्थ निकलेगा वायुदेवता उस वह वायु देवता स्पर्शन इंद्रिय के गोलक रूप त्वचा में जाकर के अपने अंश रूप से अवस्थित हुआ वायु देवता वेष्टि रूप धारण करके और चंद्रमा मनोभूतवार हृदय प्राविशन हृदय गोलक है मन करण है चंद्रमा देवता है तो हृदय रूपी अपने वेष्टि गोलक में वेष्टि मन यानी अंतक करण स्थित हुआ तो उस अंतक करण की अनुग्राहक चंद्रमा देवता भी अंश रूप से आकर के उस हृदय रूपी गोलक में स्थित हुई और मृत्यु अपानुभूत नाभि प्राविशत तो पायु इंद्रिय का गोलक है नाभी और अपान शब्द से लेना अपान युक्त पायु इंद्रिय और मृत्यु से लेना उस अपान युक्त पायु इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता तो वेष्टी शरीर में पायु इंद्रिय का जो गोलक है नाभी ना उसमें अपान सहित पायु इंद्रिय अपान शब्दित अवस्थित हुआ तो उस पर अनुग्रह करने के लिए मृत्यु देवता ने भी नाभि में प्रवेश कर लिया प्राविशन ये बहुवचन है कि एक वचन है एक वचन चंद्रमा एक पहले वाले में चंद्रमा एक था ना इसलिए वो मोन उससे वो हुआ है ये रोन नाशिके नुनाशिक हुआ तकार या दकार को नकार हुआ है तो मृत्यु अपानुभूतवा भीम और आप वो रेतो भूतवा शिशनम प्राविशन तो जो ज, आप देवता है जल देवता उसने क्या किया तो ये जो शिष्ण तो तो हैं गोलक रेत शब्दित है इंद्रिय और आप शब्दित है देवता तो शिष्ण शब्दित अपने गोलक में जाकर के रेत शब्दित जो इंद्रिय हैं वेष्टि रूप धारण करके अवस्थित हुआ उस पर अनुग्रह करने के लिए आप देवता भी आकर के स्थित हो गई वेष्टि रूप धारण करके अंश रूप से अब भाष्य है भाष्य को देखिए तथा अस्तु अस्तुति अन्ज्ञा प्रतिलभ्य कृतादयः तो जैसे राजा के सेनाधिपति बल का तो अर्थ है सेना अधिकृत का अर्थ है उनके अधिकारी तो बलाधिकृतादय यानी राजा के नगर में उस नगर के संरक्षक सेना के साथ उस उस कंपनी कम, के जो कमांडर हैं, वो भी प्रवेश कर लेते हैं ना? ऐसे भगवान की आज्ञा प्राप्त करके ये अग्नियादि देवता भी प्रविष्ट हो गए ये यहां पर कह रहे हैं कि तथा अस्तु इति अनुज्ञा प्रतिलभ्य मूल में क्या हुआ अग्न आदि देवताओं ने ईश्वर की अनुज्ञा तो मान ली लेकिन कौन सी अनुज्ञा मान ली अनुकूल जो आज्ञा है वो तो उसका तो पालन कर लिया नहीं तो पहले पहले जो शरीर दिखाया गौ शरीर उसे में प्रवेश करना चाहिए था ना तब तो माना जाता अनुकूल प्रतिकूल दोनों आज्ञा का पालन ईश्वर के जीव करते हैं लेकिन बाकियों का तो प्रत्याख्यान कर दिया और अपने अनुकूल देखा तो कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो हम इसमें प्रवेश कर लेते हैं हाँ तो, तो नचिकेता ने, तो ने तो आत्मविद्या के लिए कुछ भी नहीं मांगा हिरण्यगर्भ जो मनुष्य योनि से भी श्रेष्ठ है संसार में सबसे श्रेष्ठ योनि है उसका भी प्रत्याख्यान कर दिया काम सेम जगत प्रतिष्ठान इस मंत्र में हिरण्यगर्भ पद देने की देने का प्रस्ताव रखा है लेकिन नचिकेता ने कहा ये सब आप अपने पास रखो और नचिकेता तो दूसरा वर आत्मज्ञान को छोड़ करके मांग नहीं सकता ये तो मनुष्य शरीर की विशेषता है तो इनको तो भोग के लिए चाहिए इसमें आसक्त हो गए ना और वो तो आ सकते नहीं थे अनात्मा में किसी में भी इसलिए ये कहते हैं कि अनु यानी अनुज्ञान प्रतिलभ्य अनुकुल आज्ञा ईश्वर की प्राप्त देखी तो कहा कि ठीक है आप कहते हैं तो हम हमें इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं तो अग्निर रे बीच में दृष्टांत था नगर या बलाधिकृतादय राजा की अनुमति पाकर के सेना जैसे किसी नगर में प्रवेश करती है ऐसे ही इन देवताओं ने भी मनुष्य शरीर में प्रवेश किया इसको भी ब्रह्मपुर माना है न उपासना के प्रकरण में धर उपासना पढ़ी है कि नहीं तो अग्निर्घ अभिमानी भूत अभिमानी वाघ एव भूतवा अग्नि कौन है तो वाग अभिमानी देवता है और वाघ एव भूतवा का मतलब स्वाम योनि मुखम प्राविशतो तथा उक्तार्थम अन्यतो तो वाग इंद्रिय अभिमानी देवता वाग बन करके अपने कारण जैसे मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो गई मनुष्य शरीर में भी कहां पर तो मुख में क्योंकि मुख ये वाघ का गोलक है तो वाघ ए वूतवा इसका उत्तरण है टीका में उससे पहले थोड़ा पूर्ववाक्य का अन्वय बताते हैं टीकाकार कि राज्यो राजो अतिलादय यानी सैनापत्याद नगरिया यथा प्रवशती तद्वत् ईश्वरस्य से अनुा प्रतिलभ्य अग्नि प्राविशत अन्वय तो जैसे राजा के अन्ज्ञा को प्राप्त करके सेनापत नगरी में राजधानी में प्रविष्ट होते हैं वैसे ही तद्वत् अर्थ हुआ वैसे ही ईश्वरस्य से अनुज्ञा प्रतिलभ्य ईश्वर की अनुज्ञा को पा करके अग्नि प्राविशत अग्नि ने प्रवेश कर लिया कहा मुख में मुखम प्राविशत अब वाघ एव भूतवा इसके इसका उत्तरण है कि यद्यपि वाग अभिमानी अग्निर न नतु वाग एव तथापि तस्य वाचम विना प्रत्यक्षम अनुपलब्धे ते अरे ज्यादा हो गया समय इसको कल देखते हैं ओ